शीतकालीन खरपतवार की सहायता से बचें मौसमी रोगों से लेखक पंकज अवधिया शरद पूर्णिमा को शीत ऋतु का जन्मदिन माना जाता है पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शीतकालीन रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए औषधियों का प्रयोग इसी दिन से शुरू होता है आपने सुना होगा कि हर साल इसी दिन देश भर में दमा अस्थमा के रोगियों को मुफ्त में खीर खिलाई जाती है यह खीर जड़ी बूटियों की सहायता से तैयार की जाती है और हर साल लाखों की संख्या में आम लोग इस खीर का सेवन करते हैं खीर में निश्चित ही दिव्य जड़ी बूटियां होती हैं पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से ज़्यादातर जड़ी बूटियां किसानों के खेतों से एकत्र की जाती हैं आमतौर पर देश के मध्य भाग के पारंपरिक चिकित्सक अर्जुन नामक औषधि वृक्ष की छाल का उपयोग श्वास रोगों की चिकित्सा में करते हैं आम लोग अर्जुन को हृदय रोगों के लिए उपयोगी वनस्पति के रूप में जानते हैं पर श्वास रोगों की चिकित्सा में भी यह अहम भूमिका निभाती है अर्जुन के साथ नाना प्रकार के शीतकालीन खरपतवारों का उपयोग किया जाता है देश भर के पारंपरिक चिकित्सक अर्जुन के साथ जिस मौसमी वनस्पति को सबसे उपयोगी मानते हैं उनमें गुडरिया प्रमुख है एक ओर जहाँ मध्य भारत के पारंपरिक चिकित्सक मानते हैं कि अर्जुन और गुडरिया एक दूसरे के पूरक हैं और कोई भी औषधि मिश्रण इन दोनों के बिना अधूरा है जब श्वास रोगों की बात हो तब वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सक मानते हैं कि मुख्य भूमिका गुडरिया की होती है जबकि अर्जुन उसके प्रभावीपन को बढ़ा देता है गुडरिया को गोरखमुंडी भी कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम स्पीरियंथस इंडिकस है आज के किसानों के लिए भले ही यह बेकार वनस्पति हो पर जानकारों के लिए यह अमृत से कम नहीं है प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ इसके दिव्य औषधि गुणों के बखान से भरे पड़े हैं इसका संस्कृत नाम कदम पुष्पिका है कदम की तरह पुष्प होने के कारण इसे यह संस्कृत नाम मिला है फसलों को छोड़कर शेष सभी वनस्पतियों को बेकार वनस्पति की श्रेणी में डालने को आतुर खरपतवार वैज्ञानिकों ने इस उपयोगी वनस्पति को किसानों के लिए सिरदर्द और फसलों के लिए हानिकारक घोषित कर रखा है प्रतिवर्ष लाखों रुपए उन परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं जिनमें गुड़रिया जैसे खरपतवारों को नष्ट करने के उपाय खोजे जाते हैं इनमें धरती और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों के माध्यम से इन खरपतवारों को नष्ट करने की विधियों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है गुडरिया भले ही इन विशेषज्ञों के काम का ना हो पर यदि आप देश के देश में महानगरों के उन क्षेत्रों में चले जाएंगे, जहां टनों जड़ी बूटियों की रोज़ खरीद और खरीदी और बिक्री होती है और मुंडी का नाम ही बस ले लेंगे तो आपको इसकी महिमा का भान हो जाएगा पीढ़ियों से जब खेती के लिए ज़मीन की खरीद की जाती है तब अनुभवी किसान खेत में अपने आप उग रही वनस्पतियों का निरीक्षण करते हैं यदि उन्हें गुड़रिया दिख गई तो वे समझ जाते हैं कि खेत उर्वर है और पानी की कमी नहीं है मध्य भारत में जब वे गुड़रिया के साथ अर्जुन को देख लेते हैं तो ऐसी जमीन को खरीदने में जरा भी देर नहीं करते हैं पीढ़ियों पुराने इस पारंपरिक कृषि ज्ञान को जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान की कसौटी में परखा तो उन्हें इसके खड़ा होने का यकीन हो गया आज गुड़रिया को फ़र्टिलिटी इंडिकेटर प्लांट के रूप में जाना जाता है उत्तरी बंगाल में जंगली वृक्षों की छाल के बारिक चून की सहायता से मछलियां बिना किसी मेहनत से पकड़ी जाती है चूड को पानी में मिला दिया जाता है और कुछ देर प्रतीक्षा की जाती है चून के असर होते ही चूड का असर होते ही मछलियां अपने आप बेहोश होकर सदा पर आ जाती हैं और उन्हें आसानी से एकत्र कर लिया जाता है चून से मछलियों में बेहोशी तो आती है पर वे जहरीली नहीं होती हैं छत्तीसगढ़ में नर्म निर्मली नामक औषधीय वृक्ष के फलों का प्रयोग इसी तरह होता है उत्तर भारत के जानकार गुड़रिया के प्रयोग से इसी तरह आसानी से मछलियों का शिकार कर लेते हैं गुड़रिया केकड़ों की तरह केकड़ों के लिए भी असरकारक है धान के खेतों के बीच जल को रोकने के लिए बनाई गई मेड़ में केकड़े खोल बना लेते हैं जिससे एक खेत का पानी दूसरे में पहुंच जाता है और किसानों को नुकसान हो जाता है ऐसे में किसान गुड़िया के पौधों को कीकड़ों के बिलों में डाल देते हैं कीकड़े या तो भाग जाते हैं या फिर वहीं दम तोड़ देते हैं जरा सा मौसम बदलते ही सर्दी खांसी हो जाना और फिर लंबे समय तक ठीक ना होना आज की आम समस्या हो गई है एक बार आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेने पर फिर उससे आसानी से छूट पाना संभव नहीं हो पाता आम किसान आम आदमी परेशान हो जाता है ऐसे में पारंपरिक चिकित्सक उन्हें सलाह देते हैं कि वे किसानों के खेतों की ओर रुख करें विशेषकर शीत ऋतु में और फिर ओस से भीगे गुड़रिया के पौधे ले आएं। इन पौधों को पानी में उबालकर कर काढ़ा तैयार करें और फिर चाय की तरह पी लें मजाल है कि कोई भी मौसमी रोग उनके पास फटके कौंसिल से परेशान लोग इसकी पत्तियों से पना काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं गरारे के लिए डायबिट टीस की चिकित्सा में गुड़रिया के सीधे प्रयोग की अधिक अनुशंसा प्राचीन ग्रंथ नहीं करते हैं पर इन ग्रंथों से परे पारंपरिक चिकित्सक पारंपरिक चिकित्सा में डायबिटीज़ के लिए इसका आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रयोग किया जाता है पारंपरिक चिकित्सक रोगियों के तलवों पर जड़ी बूटियों का मोटा लेप लगा देते हैं फिर उनसे खेतों में उन हिस्सों में नंगे पैर चलने की सलाह देते हैं जहाँ गुड़रिया की प्राकृतिक आबादी होती है डायबिटीज़ के साथ यदि हृदय रोग है तो यह चिकित्सा विधि बड़ी कारगर है डायबिटीज के जटिल पारंपरिक मिश्रणों में गुड़रिया के विभिन्न पौध भागों को अहम घटक के रूप में डाला जाता है रोग की बढ़ी हुई अवस्था में कई बार गुड़रिया बहुत ज़्यादा असरकारी सिद्ध नहीं होती है ऐसे में असरकारी गुडरिया के लिए आम लोगों को पारंपरिक चिकित्सकों का रुख करना पड़ता है पारंपरिक चिकित्सक गुड़रिया के छोटे पौधों को पुष्पन के पहले नाना प्रकार के औषधि सत्वों से सिंचित करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आने को कहते हैं जब उपचारित पौधे औषधि गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं तब उन्हें एकत्र कर उनसे औषधियां तैयार की जाती हैं उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले सत्वों की पूरी जानकारी पारंपरिक चिकित्सक नहीं देते हैं गुड़िया का सत्व भी बहुत सी औषधि वनस्पतियों के लिए उपयोगी है औषधि और सघन फसलों की जैविक खेती में जुटे किसान इसका प्रयोग चंद्रशूर और तीखुर की फसल में करते हैं पारंपरिक चिकित्सक अन्य वनस्पतियों के साथ इस तत्व का प्रयोग बेल आंवला कर्रा रोहिना गेंदौल सहजन साल जैसे वृक्षों को औषधि गुणों से परिपूर्ण करने के लिए करते हैं यदि आप प्लास्टी मांग के नजरिए से गुडरिया को देखेंगे तो कई मायनों में यह मुख्य फसल से अधिक कीमती प्रतीत होगी यह वनस्पति यदि इसे खेत में उगने वाली वनस्पति ही मा, माना जाए तब भी इसका सही प्रयोग किसानों और उनके पशुओं को साल भर आ, किसानों और उनके पशुओं के साल भर के चिकित्सा व्यय को काफ़ी हद तक कम कर सकता है दिन भर के अथक परिश्रम से चूर किसान यदि इस वनस्पति को बिस्तर की तरफ बिछा कर उस पर सोए तो दूसरे दिन अपने आप को फिर से तरोज पाएंगे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक ढोलवादक इसका ऐसा ही प्रयोग करते हैं जबकि प्राचीन काल में लंबे युद्ध से लौटे राजाओं के लिए बनाई गई शैया में भी इसका प्रयोग किया जाता था युवा किसानों के लिए भी घुड़िया के में बहुत कुछ है यह एक जानी मानी कामोत्तेजक दवा है बिना किसी नुकसान के स्थाई कामोत्तेजना के लिए गिनी चुनी वनस्पतियों में से एक है युवा किसान इस पर यह प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि उन्हें पहले क्यों इस उपयोगी वनस्पति के बारे में नहीं बताया गया यदि वे घर के बुजुर्ग की बात घर के बुजुर्गों की को मान देते उनके साथ बैठते और पारंपरिक कृषि ज्ञान उन तक तो पारंपरिक कृषि ज्ञान उन तक भी पहुंच जाता देश की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे या कहे पल रहे हमारे हजारों कृषि अनुसंधान संस्थानों से तो आप ऐसी उपयोगी जानकारी की उम्मीद नहीं कर सकते पता नहीं किसके लिए वे अनुसंधान करते हैं शरद पूर्णिमा बस आने ही वाली है गुड़रिया और अर्जुन का एकत्रण जोरों पर है जानकार किसान मां प्रकृति की अनुपम भेंट के एवज में कुछ पैसे ले रहे हैं कुछ तो अपने परिवार के लिए भी इसे बचाकर रख रहे हैं ऐसी ही जागरूकता की ज़रूरत है ताकि किसान अपने आसपास उग रही वनस्पतियों से अतिरिक्त आय अर्जित कर कृषि को सही माने में लाभकारी बना सकें आप पंकज अवधिया के जो लेख हैं वो गूगल सर्च की सहायता से भी इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं लिखें पंकज अयोध्या और जो जिस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं उसे बाजू में लिखें और फिर सर्च दबाएं आपको ढेरों शोध आलेख फोटोग्राफ्स वीडियोस इत्यादि मिल जाएंगे धन्यवाद